संवेद्नाँ संवेद्नाँ के के ब्लॉग की, की एक, एक और पेश्च पेश्च दिव्य द्रिश्टी। दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भूपेंद्र कुमार दवी की कहानी रोशनी बुझे दिए की। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था गुस्सा नाक पर बैठा रहता था और हर छुटपुट घटना पर उग्र रूप धारण कर लेता था एक दिन साइकिल तेजी से दौड़ाता हुआ मैं अपनी धुन में जा रहा था कि बाईं तरफ से एक व्यक्ति आकर मेरी साइकिल से भिड़ गया मैं ऐसा धराशायी हुआ कि घुटनों और हथेली में खरूचो ने आग सी लगा दी क्रोध स्वाभाविक रूप से चरम सीमा पर आ गया मुंह से गालियां तो नहीं निकली क्योंकि उन दिनों गुस्से में गाली देना भी सभ्यता और शांत के खिलाफ माना जाता था पर मैं चिल्ला पड़ा क्यों बे कैसे चलता है दिखाई नहीं देता है क्या मैं धूल झाड़ता हुआ खड़ा हुआ वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा एकदम स्थिर। मैंने, मैंने देखा, देखा तो अवाक रह गया शर्म, शर्म से गर्दन झुक गई वह व्यक्ति वास्तव में अंधा था मुझे, मुझे अब जब, जब, जब कभी क्रोध आता है, है तो, तो उक्त घटना याद आ जाती है मुझे दिए की वह रोशनी क्रोध को खुद ब खुद शांत कर देती है पर एक बार यह संस्मरण समय पर याद नहीं आया मैं दिव्यांग बच्चों के विद्यालय के संचालक की हैसियत से कुछ बच्चों को दिल्ली में आयोजित खेल प्रतियोगिता के लिए ले जा रहा था ट्रेन छूटने ही वाली थी और मैं एक छोटे बच्चे की पैसा की अपने हाथ में थामे उसे रेल डिब्बे में चढ़ा रहा था कि कोई महिला मुझसे टकराई बच्चा मेरे हाथ से फिसलते फिसलते बचा मैं भी संतुलन खो बैठा था और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता लेकिन मुझे स्टेशन पहुंचाने आए मेरी संस्था के कर्मचारी ने मुझे थाम लिया मैं चीख पड़ा अंधी है क्या दिखता नहीं है क्या तुझे बच्चे को ऊपर चढ़ाकर मैंने, मैंने पलटकर देखा कि वह महिला सच में अंधी थी वह उसी डिब्बे में चढ़ने का प्रयास कर रही थी शर्म से मेरी गर्दन झुक गई मेरी ऊठो पर अफसोस जताने शब्द तो आए पर ठिठक कर रह गए ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी और मैं अपने डिब्बे की ओर लपका क्रोध आने पर सांसें उतनी नहीं फूलती जितनी क्रोध पर काबू पाने के लिए अंतस में उठी बैचानी से से फूलती हैं। मैं से सीट पर बैठ गया। इतना क्रोध भी अच्छा नहीं होता मेरे बाजू में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा वह शायद उसी जगह मौजूद था जहां मैं चीखा था मैं कुछ कहता उसके पहले वह कहने लगा आप उस अपाहिज बच्चे की मदद कर रहे थे अच्छा काम करते समय तो मन ईश्वर द्वारा संचालित होता है तब क्रोध तो उठना ही नहीं चाहिए खैर अब वह सब कुछ भूल जाइए मैंने कहा मुझे अपने से ज्यादा उस बच्चे की फिक्र थी दिव्यांग बच्चों के विद्यालय के संचालक की हैसियत से उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है यह सुनकर उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा जिम्मेदारियां तो जिंदगी भर एक के बाद एक आती ही रहती हैं। उनका थम जाना जिंदगी को निरस्त बना देता है परंतु कुछ जिम्मेदारियां बड़ी विचित्र सी होती है ना तो वह निभाई जाती, जाती है, है और जब तक वह पूरी नहीं होती चुपती, चुपती ही जाती, जाती है जिंदगी के हर क्षण को भारी बनाती, बनाती हुई।, हुई ये बोलते बोलते वह भाव को उठा फिर अपने को संयत कर आगे कहने लगा एक ऐसी ही जिम्मेदारी मुझे त्रस्त किए जा रही है सोचता हूँ कि आपके आप पास शायद, शायद इसका निदान मिल जाए फिर अचानक उसने प्रश्न किया क्या, क्या आप, आप मदद, मदद कर सकेंगे अवश्य यदि संभव हो सके, सके तो, तो मैंने, मैंने कहा आप दिव्यांग दिव्यां संस्था से जुड़े हैं इसलिए सोचता हूँ कि आप अवश्य कुछ कर सकेंगे बात यह है कि मेरी पत्नी ने 20 बरस पहले एक बच्ची को जन्म दिया था परंतु बच्ची के पांचवी जन्मदिन के बाद अचानक मेरी पत्नी को लगा कि वह आगे अपनी इस बच्ची को संभाल नहीं पाएगी और उसने उसे अनाथालय में देने का मन बना लिया उस समय मैं भी विदेश गया हुआ था अतः मैंने सहमति दी और पत्नी ने गोद देने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे अपनी आखों की नमी को छिपाने का असफल प्रयास करने के बाद उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा अभी कुछ समय से पत्नी अपने इस इकलौती संतान के खो जाने से विचलित हो उठी है मैं भी हर तरह, तरह का प्रयास कर उस बच्ची की खोज नहीं कर पाया हुआ इतना बताकर वे चुप हो गए पर उनकी आंखों में आकार लेते अश्रुक कहने लगे अब बच्ची को खोज पाने की जिम्मेदारी एक टीस में बदल गई है जो भीतर ही भीतर चुपती जाती है और आत्मा को खोखला करती जाती है पर उनकी बात यह स्पष्ट न कर पाई कि किस वजह से उनकी पत्नी बच्ची को अपने से दूर करना चाहती थी एक और बात मुझे असमंजस में डाल गई कि कैसे वे दिव्यांग संस्था से जुड़े आदमी से मदद की चाह रख रहे थे क्या मंजू अपंग थी? आखिर मैंने पूछ ही लिया इस प्रश्न पर वे एक हताश व्यक्ति की तरह शून्य में निहारते रहे मैं भी ऐसे हताश व्यक्ति से कैसे कहता कि इस खोज का अंजाम शून्य ही होना है क्योंकि कोई भी जागरूक संस्था गोद लेने वाले का नाम उजागर नहीं करती और तो और इस तरह की प्रक्रिया से संबंधित सारे सबूत भी सील बंद कर दिए जाते हैं फिर भी उम्मीद की लौ के काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे से प्रकट होते रखने के लिए मैंने सारी जानकारी उस व्यक्ति से प्राप्त कर ली वर्धा के अनाथालय को सौंपी गई मिस्टर शिंदे की पुत्री का नाम मंजू शिंदे है गोद देने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तेईस सितंबर 1996 के है मिस्टर शिंदे की जानकारी के अनुसार मंजू को लगभग 12 वर्ष पहले गोद लिया जा चुका था पर उनके द्वारा दी गई जानकारी की कमजोर कड़ी थी मंजू की फोटो जो उसकी पांचवी वर्ष काठ की थी बच्ची का नाम भी कुछ सुराग देने वाला नहीं था क्योंकि लोग प्रायः गोद लिए बच्चे को नया नाम दे देते हैं रेल रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं से लौटकर आया, आया तो देखा श्री शिंदे अपनी जगह पर नहीं थे। याद कि उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया था जिसमें उनका कांटेक्ट नंबर था और कहा था मैं आपके फोन के इंतजार में रहूंगा उनका यूं अचानक अन्यत्र चले जाना मुझे अजीब सा लगा शायद वे बातचीत को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे मुझे लगा जैसे वे मंजूवा अपनी पत्नी ऐसी सम्बन्धित कुछ बातें रहस्यमयी ही बनी रहने देना चाहते थे ठहर, दिल्ली पहुंचते ही मैं तो वेस्ट हो गया और श्री शिंदे की बातें पूर्णतः विस्मित हो गयी पर प्रतियोगिता के अंतिम दिन न जाने क्या सोचकर मैंने माइक पर सूचना प्रसारित करवाई कि मंजू शिंदे नामक प्रतियोगी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर मुझसे मिले कहते हैं कि अंतस में जागृत आवाज प्रबल प्रार्थना की तरह होती है मैंने देखा कि कोई एक बच्ची को मंच की ओर ला रहा था दूर से लगा कि वह मंजू शिंदे होगी किंतु जब वह पास, पास पहुंची, तो उसे मैं पहचान गया ये विद्या गुप्ता थी जो मेरे साथ इस प्रतियोगिता में आई थी उसका चेहरा कुमलाया हुआ था। मैंने पूछा, क्यों बेटी, क्या हुआ वह सी मुझे देखती रही और बोली अभी अभी किसी ने मंजू शिंदे को मंच पर बुलाया था हाँ मैंने ही अनाउंस करवाया था मैंने जवाब दिया आपने? आपने? आपने आपने मेरे पुराने नाम को कैसे जाना उसके इस प्रश्न का उत्तर मैं तुरंत नहीं दे पाया देता भी कैसे मेरी कल्पना में तो मंजू कोई अपरिचित लड़की थी बेटी तुम मंजू शिंदे हो तो अपने माता पिता को जानती होगी और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा भी रखती होगी मेरे इस प्रश्न पर उसकी प्रतिक्रिया तिल मिलाहट भरी हुई थी वह कहने लगी जब, जब मुझे माँ की जरूरत थी तब उसने मुझे त्याग दिया पिता भी खामोश रहे अब जो मम्मा पापा मुझे मिले हैं वे मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया एक रोशनी खोती बच्ची अपने माता पिता से प्यार ही तो चाहती थी बस और कुछ नहीं पर ऐसे समय बच्ची को असहाय छोड़ देना क्रूरता की पराकाष्ठा ही तो मानी जाएगी इतना कहकर वह मुझसे लिपट गई और, और रोते हुए बोली आप मुझे आप, आप मुझे, मुझे कभी भी इस की की अंधेरी गुफा तरफ मुझे पर मैं श्री शिंदे के अनुरोध को एकदम ठुकरा न सका मैंने विद्या उर्फ मंजू को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह अपनी जित पर अड़ी रही मैंने कहा एक माँ के दर्द को समझने की कोशिश करो उससे मिलकर उसके अंतस में झांक कर तो देखो। विद्या चुप रही। मैंने पुनः अनुरोध किया उसके लिए नहीं तो कम से कम मेरी खातिर मेरी खातिर एक बार उससे मिल लो मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया है मेरी वचन का तो सम्मान करो विद्या मेरी प्यारी बच्ची अनुरोध करते समय मेरी आंखें भी भी चुप न रह सकी। वह वह रो पड़ी विद्या लंबे समय तक खामोश रही। अंत में बोली ठीक है ठीक है पर सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार मैं उनसे मिलूंगी दिल्ली से वापस आकर मैंने श्री शिंदे को फोन किया कब कहा मिलना है यह निश्चित करने तक स्थिति डावा डोलसी प्रतीत होती रही विद्या भी घबरा रही थी और अंतिम घड़ी तक वह हिचकिचाती रही मैं उसका हाथ थामे श्री व श्रीमती शिंदे के कमरे की तरफ बढ़ा तो विद्या ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया था वह चाहती थी कि मैं पूरे समय उसके साथ आता दरवाजे को थपथपाकर, जब हम श्री शिंदे के कमरे में दाखिल हुए तो पहली ही झलक ने मुझे कर दिया। श्रीमती शिंदे वही महिला थी जो मुझसे स्टेशन पर टकराई थी, जब मैं छोटे बच्चे की बैसाखी पकड़े उसे रेल डिब्बे में चढ़ा रहा था यानी श्रीमती शिंदे अंधी थी और जब वे विद्या के चेहरे को टोल कर समझने की कोशिश तो कर रही थी तब दा दा विद्या बोल पड़ी क्या आपको भी दिखाई नहीं देता हाँ मुझे भी दिखाई नहीं देता ये कहते हुए श्रीमती शिंदे ने भी शब्द कुछ इस तरह से कहा कि विद्या अचानक ढूंढ पड़ी <laughs> काश काश मुझे मुझे मालूम होता पर मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया था तभी मेरी नजर श्री शिंदे की तरफ गई वे चुपचाप खड़े थे मैं विद्या को उनके पास ले गया वे भी स्पर्श से अपनी बेटी को समझने की कोशिश कर रहे थे मेरे मुख से चीख सी निकल पड़ी क्या क्या आप भी देख नहीं सकते हाँ श्री शिंदे ने कहा यही बात थी जो हमें अपनी बेटी से दूर कर गई। मैं विदेश में जाकर अपनी खोई रोशनी पाने की अंतिम कोशिश में था मंजू की माँ का भी इलाज पहले असंभव पाया जा चुका था और हमें मालूम हो चुका था बिटिया की आंखों की, की रोशनी भी गोंग होने लगी थी। बेटा मंजू, इतने साल तुमसे दूर रहकर हमने पाया कि रोशनी खो चुकी आंखें, आंसू बहाकर मन को शांत करने की शक्ति भी खो देती हैं। अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार तवी की कहानी रोशनी बुझे दिए कि वाचक स्वर भारती परिमल